महाभारत स्त्री पर्व एक विंशोध्याय गांधारी के द्वारा कर्ण को देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्त्री के विलाप का श्री कृष्ण के सम्मुख वर्णन गांधार गांधार्युवाच ऐस वर्तन से महेश्वासो महारथ ज्वलितान लवबत संख्य शांत पार्थ तेजसा गांधारी बोले श्री कृष्ण देखो या महाधनुधर महारथी वैकर्तन कर्तन कर्ण कुंती अर्जुन के तेज से बुझे हुए प्रज्वलित आग के समान युद्धस्थल में शांत होकर सो रहा है पश्य वै कर्तनम कर्ण तीरथान बहुन सोलितौ परितांगम शयानम पति भुवि माधव देखो वै कर्तन कर्ण बहुत से अतिरथी अति वीरों का संहार करके स्वयं भी खून से लतपथ होकर पृथ्वी पर सोया पड़ा है अमर से महे श्वासो महाबल रणे विनिहत से शूरो गांडी सूर्यवीर कर्ण महान बलवान और महाधनुर था यह काल तक रोष में भरा रहने वाला और अमरषशील था परंतु गांडीवधारी अर्जुन के हाथ से मारा जाकर यह वीर रणभूमि में सो गया है यस्मा मम पुत्रा महारथा प्रायुध्यंत पुरस्कृत्या मातंगाव यो समरे शार्दोलमिव सिंह मत्तेना मातंगतंग पुत्र अर्जुन के डर से मेरे महारथी पुत्र जिसे आगे करके युद्धपति को आगे रखकर लड़ने वाले हाथियों के समान पांडव सेना के साथ युद्ध करते थे उसी वीर को सभ्य साची अर्जुन ने सम्रांगण में उसी तरह मार डाला है जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को तथा एक मत वाले हाथी ने दूसरे मधुन्मत गजरात को मार गिराया हो समेता पुरुष व्याघ्रहतम सूरम रणभूमि में बारे गए इस सूर्यीर के पास आकर इसकी पत्नियां सिर के बाल बिखेरे बैठी हुई रो रही हैं उद्विग्ना छत जसमान धर्मराज युध त्रोदश सहिद्रा चिंतन्नाधिग्छत अनाथ परुद्धे शुभिर्मुवा दिव युगावाचिष्माव निश्चल स भूत शरण वीरोधात्र सत्य मधव भूमौ विहत शीते वात भग इव द्रुम माधव विश्व निरंतर उद्विग्न रहने के कारण धर्मराज युधिषि को चिंता के मारे तेरह वर्षों तक नींद नहीं आई जो युद्धास्तर में इंद्र के समान शत्रुओं के लिए अजेय था प्रणयकर अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था वही वीर कर्ण धृत्राट पुत्र दुर्योधन के लिए शरणदाता को मारा जाकर आंधी से टूट कर पड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया है पश्य कर्ण से पत्नीसेन से लालप्यमानाम् लालप्यम करुण पतिताम भवी देखो कर्ण की पत्नी एवं वृषसेन की माता पृथ्वी पर गिर कर रोती हुई कैसा करुणाजनक विलाप कर रही है आचार्य सापोन्गत ध्रुव ताम सत्यक्रमिदम धरित्री शरिणा धनंजयी नावो भिन्ना भिन्नां युधि प्रार्थ निश्चय तुम पर आचार्य का दिया हुआ शाप लागू हो गया जिससे इस पृथ्वी ने तुम्हारे रथ के पहिए को ग्रस्त लिया सभी युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाण से तुम्हारा सिर काट लिया आगे सा पतिता समाबो द्ध कक्षम करण महाबाधीन सत्म सुषैण माता रुदती भी हाय हाय मुझे धिक्कार है सुवर्ण कवलधारी उदार हृदय महाबाहु कर्ण को इस अवस्था में देखकर अत्यंत आतुर हो रोती हुई सुषेण की माता मूर्छित होकर गिर पड़ी अल्पावशेषोकृतों महात्मा शरीर भक्भक् द्रष्टुम नीति कर शीव कृष्ण से पक्ष से मानव शरीर का भक्षण करने वाले जंतुओं ने खा खाकर कर महामना कर्ण के शरीर को थोड़ा सा ही शेष रहने दिया है उसका यह अल्पावशेष शरीर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति देखने पर हम लोगों को प्रसन्नता नहीं प्रदान करता है सा वर्तमान पतिता पृथिव्या उत्था दीना पुनरिवचाम कर्ण से वक्त परिजिघ्रमा वह बेचारी कर्ण की पत्नी पृथ्वी पत्नी पृथ्वी पर गिरकर उठे और उठकर पुनः गिर पड़ी कर्ण का मुख सूंघती हुई यह नारी अपने पुत्र के बल से संतप्त हो फूट फूट कर रो रही है इस श्री महाभारत स्त्री परमड़ी स्त्री विलाप परवड़ी कर्ण दर्शन नाम एकध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में कर्ण का दर्शन विषय इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ